मोरा मुल्क आनंद रूपर्ट हेलर नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया मैं मोरा हूं जंगल का बालक मेरे पिता ने मेरा नाम रखा था पीच मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ बहुत खुश हुई उसने चिंघाड़ कर सारे जंगल को मेरे पैदा होने की खबर दी मैं बड़ा होने लगा तो माँ मेरी गुरु बन गई उसने मुझको कई बातें सिखाई पहला सबक चूहों के बारे में था हम मुंह रहे थे तो माँ ने एक चूहे को देखा होशियार कहीं ये तुम्हारी कोमल नाक के अंदर न घुस जाए इसके पैर बड़े खुर्दरे हैं छूहे को मेरी ओर आते देख वह फिर चिल्लाई भागो बचो मैंने उसको देख लिया और वहां से खिंचक गया इसके बाद मैंने पानी पीना सीखा मैंने अपनी लंबी नाक को ऊपर नीचे हिलाया और यह क्या पानी तो मेरे सूढ़ में चला गया फिर मैंने सीखा कि फवारी से कैसे नहाना चाहिए शरीर को बाहर से धोना वैसा ही था जैसे अंदर से धोना कम से कम हो कम से कम मुझको तो ऐसा ही लगा क्योंकि जिस लंबी नाक से मैं पानी पीता था उसी से सारे बदन पर पानी फेंकता था मैंने जितने कर्तब सीखे उसमें सबसे बढ़िया था नाक को ऊपर नीचे करना फिर सबसे कठिन सबक आया मैंने उन लोगों के बारे में सुना जो हाथी के शिकारी कहलाते हैं तुम जानते हो कि हाथी के शिकारी जंगल में क्या करते हैं वे छोटे छोटे बच्चे हाथियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें माँ बाप से बहुत दूर ले जाते हैं जंगल में हवा चलती है तो हम हाथी लोग इन राक्षसों की गंध पा लेते हैं और तब हम भागकर छिप जाते हैं लेकिन अगर हवा नहीं चल रही होती है तो ये चालाक लोग चकमा देकर बच्चे हाथियों को पकड़ ले जाते हैं एक दिन मैं अपने माँ बाप के साथ खाना खा रहा था मैंने किसी डाल के टूटने की आवाज सुनी तो सिर उठा कर देखा जानते हो क्या था एक अजीब सजीव उसके सिर्फ दो टांगे थी सामने के पंजे हवा में उठे हुए थे जान पड़ता था मानो उसने अपनी सूट उतार हाथ में ले रखी हो उसके उठे हुए पंजों में लोहे की लंबी लंबी सी कोई चीज थी मुझको लगा कि वह मुझको मारने आ रहा है उसके चेहरे का रंग वैसा ही गुलाबी था जैसे मेरे पिता की जीभ का उसके सिर पर टोकरी जैसी कोई चीज थी मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वह जिस जानवर पर सवार था वह भी हमारी ही बिरादरी का था हमारा भाई इसकी सवारी क्यों बना है मैंने पूछा अपनी जाति को धोखा देने वाला जाति पिता ने गुस्से में कहा यह हाथी का शिकारी है मां ने कहा चलो जल्दी चले चिल्लाकर मैं जितनी तेज भाग सकता था भागने लगा लेकिन मैं दो पेड़ों के बीच जाकर फंस गया खाना जो इतना डटकर खाया था माँ मैंने आवाज़ लगाई मेरी माँ वापस दौड़ी आई उसने आकर देखा कि मैं किस आफत में फंस गया हूँ उसने मुझको धक्का दिया बड़ा दर्द हुआ लेकिन वह धक्का देती रही अब भी मैं दोनों पेड़ों के बीच फंसा हुआ था फिर पिताजी आए उन्होंने भी धक्का लगाया उन्होंने माँ को धक्का दिया और माँ ने मुझको और मैं एकदम से निकला तो सूढ़ के बल गिर पड़ा फिर लुड़का और उठकर तेजी से दौड़ने लगा माँ मेरे पीछे पीछे थी और बड़े प्यार से मेरा हौसला बढ़ा रही थी शाबास बेटे और तेज शाबास लेकिन मुझको पिता के पैरों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी मैं मुड़कर पीछे देखना चाहता था लेकिन माँ आगे बढ़ने को उकसाती रही मैं आगे बढ़ता गया लेकिन कान पीछे लगे थे आगे आगे मेरी चाचा चाचियां और मामा मामिया भागे जा रहे थे उन्होंने झाड़ियों और पेड़ों को गिरा दिया था इससे मेरा रास्ता साफ हो गया था मैं दौड़ता गया दौड़ता गया कुछ देर बाद मैंने देखा कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ मेरी माँ भी नहीं आई थी वहां मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वह पीछे खड़ी है और सिर घुमा घुमाकर पिताजी का रास्ता देख रही है फिर बड़ी भयानक बात हुई हवा में दंदा कोई चीज आई मैं डर से कापता खड़ा रहा जिसका डर था वही हुआ उस आदमी ने लोहे की उस नली से मेरे पिता की छाती में गोली दाट दी थी फिर मैंने उनको लड़खड़ा कर झाड़ी में गिरते देखा मैंने दो बार उनको चिंघाड़ते सुना फिर हम बेदम होकर गिर पड़े मेरी मां चीख पड़ी मैं रोना चाहता था लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली शायद मैं बहुत बहुत ही डर गया था मां मैंने चिल्लाकर पुकारा सुनकर मां मेरी ओर आई उसने अपनी लंबी नाक से मेरा सिर सहलाया फिर उसने मुझको प्यार करके कहा मोरा मेरे बेटे तुम्हारे पिता मर गए चलो हम लोग यहां से भाग चले नहीं तो उसी समय मैंने देखा कि उस आदमी ने धुआं निकलती नली को झुका लिया और उस जाति पालतू हाथी को आगे हकने लगा मैंने उसको कहते हुए सुना अगर इस हथनी को और उसके बच्चे को जिंदा पकड़ ले जा सके तो मुंह मांगे दाम मिलेंगे हम किसी तरह जान बचाकर भागे। आगे आगे मैं और पीछे माँ इस बार तो हमने जान बचा ली थी भागते भागते हम एक झील के किनारे पहुंचे जहां खूब ऊंची ऊंची घास होगी थी मुझको खूब भूख लगी थी छक्कर घास खाई लेकिन मेरी माँ ने तीन दिन तक खाना नहीं छुआ वो अपनी सूर से मुझको कसकर पकड़े रही और आंसू भाती रही मेरी आंखों से भी आंसू गिरने लगे पेट में न जाने कैसी बेचैनी से होने लगी और तब माँ ने मुझको बताना शुरू किया कि शिकारी नाम का दुष्ट जीव कितना बेरहम होता है माँ ने मुझको गांव और शहरों में के गुलाम बन जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं उसने बताया कि अपनी देखभाल कैसी करनी चाहिए सुनकर भी न सुनना देख कर भी न देखना सिर्फ अपनी लंबी नाक से मिलो मीलों दूर तक सूमना और सोचना माँ बताया कि हाथी सारी दुनिया में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर है उसने समझाया कि मुझे होशियार बनना चाहिए अपने से जो कमज़ोर हो उनकी मदद करनी चाहिए दिल का मजबूत होना चाहिए और अपना खाना खुद जुटाना चाहिए झील के किनारे हाथियों का जो झुंड था उसमें मेरे कई दोस्त थे मेरे चचेरे भाई बहन मैं मेरे भाई बहन मैं उनके साथ खेलता था कलाबाजियां खाना हमें सबसे ज़्यादा पसंद था कभी कभी हम आपस में झगड़ते और एक दूसरे के पीछे भागते जब हम खेल से थक जाते और हमें भूख लग जाती तो साथ, साथ खाते एक दूसरे को कोपले नारियल और कच्चे केले खिलाते फिर हम साथ साथ गाते और जब तक गला न बैठ जाता गाते रहते जल्दी हमारी माँ को हम पर भरोसा होने लगा अब कई कई दिन के लिए हमें छोड़कर रिश्तेदारों के घर जाने मिलने चली जाती इस तरह वर्ष पर वर्ष निकलते गए और मैं बड़ा हो गया मेरी माँ ने मुझको तुषी मामा की देखरेख में रखा था वह मेरे सगे मामा नहीं थे हमारे परिवार के मित्र थे वह मुझको ज्ञान की बातें बताया करते थे मैं उनको इतना ज्यादा प्यार करता था कि जब हम घूमने जाते तो अपनी सूढ़ उनकी सूढ़ में डाले उनसे चिपका रहता लेकिन मैं अपनी माँ को ज्यादा प्यार करता था दुष्ट शिकारियों से उसकी रक्षा करने के लिए मैं हमेशा माँ के साथ रहना चाहता था एक बार मैं और माँ तुलसी मामा के साथ अपने चचेरे भाई की शादी में मैशूर जा रहे थे हम मीलों चलते गए चलते गए हम रात को ही यात्रा करते ताकि हमें कोई देख ना पाए हम दिन को पहाड़ियों के बीच में छुप जाते मुझको इस शहर में बड़ा मजा आ रहा था मैं इतना खुश था कि गाने को जी करता था लेकिन माँ और तुलसी मामा को डर था कि कहीं किसी शिकारी ने मेरी आवाज़ सुन ली तो खैर नहीं रहेगी और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। हम के पत्नम के बाहर पहुंच गए थे, टीपू सुल्तान का पुराना महल है। ने मेरा गाना ही आफत बुला लाया अचानक देखा कि सामने किस्ती जैसी टोपी पहने एक सावला आदमी एक हाथी की पीठ पर कसे में बैठा है उसके पीछे कुछ और शिकारी थे जो दूसरे हाथी पर सवार थे। सावला आदमी चिल्लाकर था जिंदा पकड़ लोसी की दीवारों के साथ उनकी झाड़ियों में घुस गए हमें पीछे शिकारियों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी वे हमेशा वे हमारा पीछा कर रहे थे तुलसी मामा मेरे आगे आगे थे माँ मेरे पीछे थी मेरा जी करता था कि कि मैं मैं दौड़कर मामा के आगे आगे निकल जाऊं पल भर को मैं मा को मां भूल गया और दौड़ा फिर मुझको ख्याल आया कि बेचारी कितनी थकी और डरी हुई होगी उसकी प्रतीक्षा करने लगा पीछे मुड़कर जो देखा वो भयानक था शिकारियों ने मां को घेर लिया था और उसे रस्सियों से बांध रहे थे वह सून चिल्ला रही थी मोरा मोरा मेरे बेटे मुझे रोया नहीं गया मैं उस, जैसे हाथी पर सवार होकर मेरी ओर बढ़ रहा था मैंने सामने तुषी मामा की ओर देखा जो दूर खड़े हमारी राह देख रहे थे दुख से भरा मन लिए मैं उनके पास जाने को मुड़ा मनी मन में समझ गया था कि जब मैं बड़ा होकर रक्षक आप करने रक्षा करने लायक न हो जाऊ हर आदमी मुझको शिकार बनाना चाहेगा मैं चलता जा रहा था घबराया सहमा, लेकिन सहसा वो बैंगलोर में नदी किनारे वाले हमारे घर अक्सर आटा पकता था मुझको कापते देख साबरा की हरी हरी आंखें चमकने लगी मानो वो कह रहा हो आखिर पकड़ ही लिया मैं तुमको तड़पने के लिए हड़पने के लिए ही बैठा था तुम हमारे गांव की घास खा खा कर मोटे हो रहे हो अब बातें मेरे दिमाग में आई थी साबरा उपटा फैलाकर नाखूनों से मुझ पर हमला किया मैं डर कर चीख उठाने के लिए मुड़ा लेकिन भागा नहीं उसी जगह जमे रहने पर मैंने सूट से उसको ऐसे जोर से मारा की साबरा मेरे सामने धम्म से गिरा लेकिन मैं अब भी काँप रहा था फिर झाड़ी में बड़ी डरावनी सी आवाज हुई और मेरी आंखों के आगे एक गहरी सलेटी रंग की दीवार सी खड़ी हो गई यह तुलसी मामा थे हाथियों के बहादुर सरदार उन्होंने सावरा को घूरा फिर अपना सिर झुकाकर उसे अपनी सूट से पकड़ लिया उसे जमीन पर गिराकर पैरों से रौंद डाला मैं उस भयंकर लड़ाई को देखता रहा मेरी आंखें डर और जोर से लाल हो गए। तुलसी मामा ने अपने सारे शरीर को एक बार हिलाया फिर जोरों से चिंघाड़कर मानो धरती और आकाश को अपनी जीत की खबर दी फिर जीत की आखिरी चिंघाड़ के साथ धीरे धीरे झाड़ियों में चले गए मैं विनय और कृतज्ञता से सिर झुकाए उनके पीछे पीछे चलता रहा मैं सोच रहा था कि बहादुर तुलसी मामा ने जो उपकार किया है उसका बदला किसी न किसी तरह जरूर चुकाना चाहिए लेकिन तुलसी मामा ने मेरी ओर ध्यान भी नहीं दिया शायद वो मेरी माँ की बात सोच रहे थे माँ का पकड़ा जाना शायद उनसे सहा नहीं जा रहा था वह आगे बढ़ते गए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा फिर अचानक आकाश को फाड़ने वाली गुस्से से भरी चिंघाड़ के साथ मेरी आंखों से ओझल हो गए मैं भी आगे बढ़ा मैं अपने रक्षक को ढूंढने के लिए बेचैन था मेरे सामने लंबी चौड़ी खुली जगह थी मुझको नीचे खाई में पड़े तुलसी मामा के विशाल शरीर की छलक दिखाई दी वो खाई में गिर पड़े थे वो गुस्से से चिंगाट रहे थे और अपने पैर पटक रहे थे मैं लाचार सा खड़ा था मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि हाथियों की दुनिया के हम आजाद लोगों के लिए आदमी इस प्रकार जाल क्यों बिछाता है उन्हें अपने काबू में क्यों करना चाहता है भाग्य से हाथी को पकड़ने के लिए आदमी आमतौर से जो जाल बिछाया करते हैं वह वहां नहीं था सिर्फ एक काम चलाऊ जाल था भारी भरकम तुलसी मामा को उससे जरा भी चोट नहीं आई मैं उधर उधर सूंढ मारता रहा मारता रहा रहा और सोचता रहा कि मामा को सूंढता क्या उपाय करूं का खोद डालता अचानक मुझको एक तरकीब सूझी मैंने एक पौधा उखाड़ लिया और उसे खाई में फेंक दिया मैंने सोचा शायद वह कुछ काम आए पौधा तुष् मामा के सिर पर लगा गुस्से से गरज कर उन्होंने अपनी सूढ़ उसे अपने सूर में उठा लिया फिर चारों ओर घुमाया और अपने पैरों तले कुचल दिया मैं कुछ देर तक खाई के किनारे किनारे घूमता रहा अचानक मुझको सूझा कि कम से कम इसका उपाय तो कर सकता हूँ कि तूसी मामा को कैद में भी कुछ आराम मिले टहनियो और पौधों के बिस्तर पर उन्हें आराम मिलेगा बाद में मैं उन्हें खाई से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा बस मैं पौधे उखाड़ उखाड़ कर उखाड़ उखाड़ कर खाई में फेंकने लगा पौधों के इस बौछार पर बूढ़े हाथी को बहुत गुस्सा आया उन्होंने उन्हें अपने बड़े बड़े तलुओं के नीचे खूब रौदा और गुस्से से चिंघाड़ने लगे अब खाई का मुँह उनके कुछ करीब आ गया था करीब एक घंटे बाद उनकी दात जमीन तक पहुंच गए थे धीरे धीरे उनकी मजबूत भी जमीन के ऊपर देखने लगी फिर उठाया अपने भारी दाँतों और सूंढड़े बाहर आ गए बोले तुम जरा से बच्चे मुझको खाई से बाहर, बाहर निकालने का यह उपाय तुमको कैसे सूझा मैंने केवल उनके विशाल चेहरे की ओर देखा और सोचा की अगर माँ तुलसी मामा की यह बात सुन पाती तो कितनी खुश होती मैं आपकी पूजा करता हूँ मैंने तुलसी मामा से कहा और आपकी तरह बहादुर और बलवान बनना चाहता हूं मोरा मेरे बेटे तुलसी मामा ने कहा मुझको भी दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था शिकारी लोग मेरे माँ बाप को केरल के लकड़ी के गोदामों में काम कराने के लिए पकड़ ले गए थे तुम्हारे पिता के मरने के बाद मैंने देखा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकेगी औरतों और बच्चों की देखभाल करने की जरूरत होती है लेकिन हम मर्दों को तो काम करना होता है आती जाति की आजादी की रक्षा करने का भार भी हम पर है मैंने तुम्हारे पिताजी की जगह ले ली लेकिन अब तो तुम सब कुछ सीख गए जिस चालाकी से तुमने मुझको खाई से बाहर निकाला उससे पता चलता है कि तुम बड़े बड़े काम करोगे और हमारे हमारी पंचायत के मुखिया बन जाओगे जाओ बेटा अब धरती की शैर करो समुद्रों को पार करो और फिर अपने झुंड में वापस आ जाओ मैंने सोचा कितना महान आती है कितना बुद्धिमान और मुझको कितना प्यार करता है मैं चाहता था कि जहाँ तुलसी मामा जाए वहीं मैं भी जाऊँ लेकिन साथ ही मैं आजाद रहना चाहता था आज़ादी से घूमना फिरना चाहता था अपनी देखभाल खुद करना चाहता था अब मैं भी बड़ा जो हो गया था तुलसी मामा चले गए मैं सोच में डूबा उनको देखता रहा फिर दूसरी दिशा में चल दिया